आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए मैथ्स मैथ या कॉमर्स साइंस चुनू या आर्ट्स कौन से कॉलेज में जाऊं अपनी प्रॉब्लम किसे बताऊं कोई तो मिले जो मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके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 नमस्कार आप सुने रेडियो मधुबन नाइन्टी 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे करियर इन कॉमर्स क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं तो उसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमेशा डिसोजा हमारे साथ हैं जो वंदे मातरम कॉलेज में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं तो आप सभी को वो आज जानकारी देंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे करियर इन कॉमर्स में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं तो आप सभी की तरफ से अमीषा डिसोजा का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर uh, मेरा नाम अमीषा डिसोजा है आई एम प्रोफेसर अमीषा डिसोजा फ्रॉम वंदे मातरम कॉलेज मैंने अपना एम कॉम किया है मड़वी कॉलेज से जो में है एंड अभी मैं दो साल से अभी मेरा मड़वी कॉलेज में सिखा रही थी अभी मेरा यहाँ पर दो साल हुआ वंदे मातरम कॉलेज में मतलब टोटल मिला के मुझे चार साल का एक्सपीरियंस है मैंने अकाउंट सिखाया है यूजुअली मेरा अकाउंट्स ही सब्जेक्ट है उसके बाद मैं टैक्स सिखाती हूँ तो टैक्स में भी आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं अमीषा रिसोजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका चार साल का पूरा एक्सपीरियंस है जॉब पर और आपने एमकॉम कॉमर्स Com. में किया है तो बहुत ही अच्छा है कि आपके पास नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल अनुभव भी आपके पास है तो हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपके द्वारा तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि करियर इन कॉमर्स इस विषय को अगर हम देखते हैं तो क्या सामने आता है किस तरह की बातें इसमें होती हैं अगर हम करियर इन कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे टाइप के कोर्सेस आपको मिलते हैं जैसे कि अगर आपको चार्टड अकाउंटेंट के लिए आगे जाना होगा तो वो मिलेगा आपको या फिर आपको कंपनी का सेक सेक्रेटरी बनना है तो आप सीएस करके कोर्स है दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरीशिप का वो आप कर सकते हो या फिर आईसीडब्ल्यूए का कोर्स है दैट इज़ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का उसके लिए आप जा सकते हो या फिर अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं दैट इज़ बी हुआ दैट इज़ बैंकिंग इंश्योरेंस में जाना होगा या फिर बी करना होगा मैनेजमेंट स्टडीज़ करना होगा या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करना होगा तो वो भी मिलता है मेरा यही सुझाव रहेगा कि 12वीं के बाद अगर जो कॉमर्स में है दैट इज़ जिसने 12वीं कॉमर्स में किया हुआ है वो आगे जाके उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप कर सकते हो लेकिन क्या होता है वो सब पढ़ना लिखना सब आपके ऊपर होता है जितना आप अच्छे से पढ़ोगे जैसे तीन साल का कोर्स हुआ दो साल का कोर्स हुआ चार साल का कोर्स हुआ जितना आप अच्छे से करोगे आपको खुद को भी नॉलेज मिलेगा और खुद आप बाकी के लोग को भी वो एग्जाम्पल दे सकते अमीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि कॉमर्स में अपने को अच्छा करना है एक विद्यार्थी समझो टेंथ के बाद उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आर्ट कॉमर्स या फिर साइंस किस फील्ड में जाए वो एक चॉइस रहता है तो उसके लिए कॉमर्स में अगर मुझे जाना है एक विद्यार्थी के रूप में तो मैं क्या देख मैं कॉमर्स में जाऊँ मेरे अंदर क्या देखना चाहूँगा मैं कि भाई मेरे लिए ये कॉमर्स ही अच्छा है सही क्वेश्चन पूछा आपने जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन रहता है कि टेंथ के बाद कॉमर्स ले साइंस ले या आर्ट्स ले। तो मुझे सिर्फ यही बोलना होगा कि अगर आप कॉमर्स के लिए सोच रहे हो तो मैं उसी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगी जिसको बिजनेस में काम करना है या फिर उनका ऐसा स्कोप है कि मुझे अकाउंट्स में बहुत रिले इंटरेस्ट है दैट इज़ कैश हुआ या फिर कुछ भी हुआ या फिर उनको अपना खुद का इंप्रूवमेंट करना है बड़े बड़े कंपनीज जाके आगे चालू करने हैं खुद के पैरों पर खड़ा होना है ऐसे सारे लोगों को या फिर ऐसे सारे स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं जैसे अलग अलग जॉब सेक्टर्स हुए बी कंपनीज होता है बैक ऑफिस जहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर अगर आपको पार्ट टाइम शॉर्ट टाइम जॉब करना है तो आप वो कॉल सेंटर्स में भी जा सकते हो उसमें से एक्सपीरियंस लेके आप आगे जा सकते हो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉल सेंटर अच्छा नहीं होता है बट वहाँ पर क्या होता है आप अपना इंग्लिश हिंदी मराठी ये तीन रीजनल लैंग्वेज रहते हैं जिसका आपका इम्प्रूवमेंट होगा उसको अगर आप बेनिफिट बना रहे हो अपनी रे तो वो लेकर आप आगे किसी भी कुछ दूसरे कंपनी में एज अ एक्सपीरियंस या फिर एज आपका खुद का वो स्किल लेके जा सकते हो जहाँ पर आपको कॉल सेंटर में काम किया हुआ एक्सपीरियंस तो काउंट नहीं होगा बट आपका जो पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुआ है किसी और से बात करने का कम्युनिकेशन स्किल उसकी वजह से आपको ज़रूर आगे न जा किधर न किधर तो फ़ायदा होगा जी अमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहूंगा मैं टेंथ के बाद कॉमर्स ही लेना चाहता हूँ चलो बहुत बहुत ऐसा होता है कि चलिए जॉब से ही करना है आगे चल के हम अपने करियर बनाना है लेकिन थोड़ा सा कॉमर्स के लिए हम लोग क्या क्वालिटीज़ विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए किस सब्जेक्ट में उसकी मास्ट्री होना चाहिए मैंने जब लिया था तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर सपोज आपको एक कोई गुलाब देगा अगर आप वो गुलाब अपने पास रखते हो उसमें सर्च करते हो तो उसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट है साइंस में जाने के लिए अगर आपको किसी ने गुलाब दिया और आपने वो गुलाब किसी और को दूसरे पैसे में ज़्यादा पैसे में भेजा मतलब वो इंटरेस्ट हुआ कॉमर्स में जाने के लिए तो वो सब सिखाया था तो मैं वही बोलूँगी और वही एग्जाम्पल देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को अगर आपके पास कोई ऐसा फैसिलिटी है या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ मुझे इसमें से पैसा कमाना है तो वो क्वालिटी लेकर आप कॉमर्स में जा चलिए अमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्रों को जहाँ कंफ्यूजन है टेंथ के बाद आप सोच रहे होंगे कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनानी या किस फील्ड का चॉइस करना है तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अमित जी ने दिया कि आप अगर एक गुलाब को देखने के बाद आपके विचार किस तरह से चलता है या आप उसको खुशबू देखना चाहते हैं या उसका रंग रूप देखना चाहते हैं तो आपके लिए साइंस अच्छा है या फिर आप उसको बेचना चाहते हैं दुगना भाव में तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप कॉमर्स के लिए ठीक रहेंगे तो इस तरह का जो थोड़ा सा चाहे गुलाब हो या किसी भी वस्तु को देखने के आपके अंदर इंट्यूशन क्या कहता है आपको किस तरह की भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होता है उस अनुसार भी आप इन चीजों को तय कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं आप अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा मेरे काउंसलिंग कीजिए और थोड़ा मुझे बताइए मुझे गाइड कीजिए कि मैं किस फील्ड में जाऊँ क्योंकि मैं कन्फ्यूज हूँ मैं कौन से सेशन में जाऊँ यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा आप अगर हेल्प करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा तो इस तरह से आप टीचर या अपने बड़े प्रिंसिपल का भी आप सहयोग ले सकते हैं क्योंकि ये आपका पूरा लाइफ का एक डिसीजन होता है जहाँ पर आप अपना करियर को बनाते हो एक टाइम का ये डिसीजन आपका जीवन बना सकता है और एक टाइम का आपका गलत डिसीजन हो सकता है कि आपको स्पॉयल भी कर सकता है आपका करियर बिगाड़ भी सकता है तो इसलिए जरूरी है मेरे विद्यार्थी मित्रों में चाहूंगा कि आप अगर टेंथ में हो ट्वेल्थ में हो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किस फील्ड में आपको आगे जाना है किस सब्जेक्ट को लेना है तो जरूर अपने से बड़ों का जरूर सहयोग लें और आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा अगर हम लोग कॉमर्स में जाते हैं तो किस किस तरह के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंश्योरेंस हुआ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे डोर्स हो जाते हैं जो ओपन होते हैं। अगर आपको बैंक में जाना होगा तो बैंक का अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अवेलेबल है जैसे कि कॉमर्स करके बहुत सारे लोग बैंक्स में जाते हैं इसका रीज़न क्या होता है कि बैंकिंग में क्या काम आता है अकाउंट्स काम आता है अगर आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है या फिर आपको गेन करना है तो आपको कॉमर्स देना होगा सेम वे अगर आपका मार्केटिंग स्किल अच्छा है आप मैनेज अच्छे से कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी को भी तो ऐसे केसेस में मैनेजमेंट जहाँ पर बिजनेस रहेगा जैसे जहाँ पर मैनेजर्स वगैरह रखते हैं तो वो बी करके एम बी करके आप जा सकते हो उसमें आगे या फिर आपको सिंपली अकाउंट का काम करना है चेक्स वगैरह ड्रॉ करना है तो वो भी अवेलेबल है तो मेरा भूलने का मतलब सिर्फ इतना है कि बैंकिंग सेक्टर हुआ बीपीओ सेक्टर हुआ फ्रंट ऑफिस हुआ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ये सारे करियर्स आपको कॉमर्स में मिलेंगे हमेशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा इसके लिए हमारा क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए एक अच्छे माना बैंक में हो या कहीं भी हमारे कंपनीज में तो उसमें एक अच्छा पोजीशन पाने के लिए हमारे पास कितनी अच्छी डिग्री होनी चाहिए और एक्स्ट्रा जो कोर्सेज़ हैं उसका कितना हमारे पास नॉलेज होना चाहिए किस टाइप का नॉलेज हमारे पास एक्स्ट्रा हो और किस टाइप की डिग्री मेरे पास हो मैं तो बस यही भूलना चाहूँगी कि जैसे कॉमर्स में शेयर मार्केट वगैरह भी आता है तो वो शेयर्स का सबका नॉलेज रखो क्या करेंसी रेट चालू है करंट अभी फिर बैंक का कैसे कैसे रेट्स रहते हैं जो बा आई बाकी के बैंक्स के ऊपर लगाती है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कॉपरेटिव बैंक के ऊपर जो लगाती है वह उसके बारे में स्टडी करो उसकी नॉलेज रखो वो नॉलेज रखने के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है बिकॉज क्वालिफिकेशन तो होगा लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपके पास स्किल नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना आपका जो भी नॉलेज है वो अपने पास ही रखना वो ब्रेन से डिलीट मत करना ब्रेन के अंदर ऐसे स्टोर करके रखना कि कोई भी आपको पूछे या फिर कोई भी एक बच्चा आए आपके पास पूछने के लिए तो आपको गाइड करने के लिए आना चाहिए अमीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक्स्ट्रा एक्टिव जो जो भी मार्केटिंग का जो ट्रेंड है उसके बारे में भी आपके पास अच्छी जानकारी हो बैंकिंग सेक्टर में भी आप जाते हो तो वहाँ की पूरी जानकारी हो किस तरह से काम चलता है किस तरह से उनका इंटरेस्ट रेट होता है कैसे बैंक को फ़ायदा मिलता है किस तरह से बैंक का इनकम होता है ये पूरा डिटेल आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए आपको थोड़ा सा कभी कभी अप्रेंडिस का भी अगर आपको चांस मिलता है तो ज़रूर उसको करिएगा पैसे को मत देखिएगा उसका अगर लाभ ले लेते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी जो है बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है मैं चाहूँगा कि अमित जी आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसा आपने अपना करियर चॉइस किया जैसे मैंने बोला था कि मैं भी वहाँ पर जब मैंने टेंथ पास किया तो मैं कन्फ्यूज़ ही थी कि मुझे क्या करना है साइंस करना है कॉमर्स करना है या आर्ट्स करना है तब मुझे किसी ने गाइडेंस दिया जो मैंने आपको गुलाब का एग्जाम्पल दिया वो गुलाब का एग्ज़ाम्पल मुझे किसी और ने दिया था और वो गुलाब का एग्ज़ाम्पल लेकर मैंने कॉमर्स का डिसीजन लिया कॉमर्स का डिसीजन लेने के बाद जैसे मैं पढ़ते गई मुझे इंटरेस्ट आते गया हर एक कोर्स में जब आप करते हो तो उसमें इंटरेस्ट होना बहुत नेसेसरी होता है अगर इंटरेस्ट नहीं तो कुछ नहीं कितना भी आप बड़ा कोर्स लोगे अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती हो तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए फिर जैसे मैंने ट्वेल्थ क्लियर किया मुझे अच्छा परसेंटेज आया तो मैं आगे गई और आगे बढ़ गई तो उसमें मुझे कैसे लेक्चररशिप करना था लेक्चरर बनना था तो एज मैंने बी किया बी में मुझे एटी स्कोर आया परसेंटेज आया सारे कॉलेज सारे घर वाले खुश हो गए फिर सब लोग ने मुझे ये बताया कि आप में वो लीडरशिप का वो टीचर का क्वालिटी है तो आप आगे जाके टीचर बनो तो ऐसे करके मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया उसमें भी मैंने 79 टू 80 परसेंट स्कोर किया ऐसे जाके मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला दैट इज़ मैंने जो कॉलेज में सीखा था उसी कॉलेज ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया पढ़ाने का वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहाँ से करती, करते करते अभी ये चार साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपके सामने अभी आपको गाइडेंस देने के लिए बैठी हूँ चलिए अमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि अपना करियर कैसे चॉइस करें और कॉमर्स में कितना अच्छा आप कर सकते हो कौन कौन कौन सी जगह पे आप जॉब कर सकते हो वो सारी बातें हमने की और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे अमित शाह जिस से करियर इन कॉमर्स के बारे में हम बातचीत करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो नैनों नैनों मुंद मुंद मुंद मुंद मुंद मुंद जो से सपने कैसे मैं देख ना सकूं राश है कोई एक तारा को एक तारा तू जैसाईक तारा तुम जैसा कोई कोई एक तारा एक तारा को जसा है कोई अपने पूरे सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज का विषय है हमारा करियर इन कॉमर्स कॉमर्स में किस तरह से हम अपना अच्छा करियर बना सकते हैं उस विषय पर हमिषा डिसोजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वंदे मातरम कॉलेज से जो चार साल का उनके पास एक्सपीरियंस भी है काफ़ी अच्छा अनुभव उनके पास है जो हमारे साथ वह शेयरिंग कर रहे हैं तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हमारे विद्यार्थी मित्र भी सोच रहे होंगे कि कॉमर्स लेने के बाद कौन कौन लोग सफल हुए वैसे बहुत सारे लोग सफल है कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद लेकिन आपके अनुभव में कुछ लोगों का एग्जाम्पल ज़रूर हमें कि इन्होंने कॉमर्स में अपना करियर बनाया और आज इस पोजीशन पे हैं। बहुत ही अच्छा सफल जीवन सफल करियर बना चुके हैं बहुत सारे लोग उनको जानते कॉमर्स बोला तो मैं तो सबसे पहले एग्जांपल मिस्टर अंबानी का ही देना चाहूंगी बिकॉज वो इतने सारे डील कर रहे हैं अकाउंट्स के साथ फिर जितने भी बिजनेस मैन कोई भी बिजनेस ले लो अगर आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो उसकी जो मैनेजर होंगे वो सक्सेसफुल इंसान है बिकॉज वो आपको चला रहा है वो आपको सैलरी दे रहा है तो उसकी करियर से उसके एक्जा, उसका एग्जाम्पल लेकर आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हो इसी के साथ में हमारे जो कॉलेज है वंदे मातरम डिग्री कॉलेज उसके जो प्रेसिडेंट सर है दैट इज़ डॉक्टर राजकुमार कोले सर उन्होंने भी बहुत सारी सफलता हासिल की है उनके सफलता के वजह से दैट इज़ उनके सक्सेस की वजह से आज उनके अंदर उनके नाम का दैट इज़ वंदे मातरम कॉलेज और जनगणना नाम का स्कूल और मातरम नाम का कॉलेज चल रहा है जिसके अंदर हम लोग सिखाते हैं और बच्चे लोग को वो ही गाइडेंस देते हैं ताकि वो भी सक्सेस करे आगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अमित जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि कॉमर्स फील्ड में ही जाना चाहिए ऐसा उनके मन में विचार आ रहा होगा लेकिन मैं यही कहूँगा फिर भी चॉइस आपका है कई बार कुछ चीज़ें सुनने के बाद समझने के बाद हमें लगता है किसी में जाना चाहिए लेकिन फिर भी जो काउंसिलिंग की बात है जो आपके इंट्यूशन की बात है उसको अगर आप समझ के करियर च्वाइस करते हो तो बहुत ही अच्छा आपका जो है लाइफ बन जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आप अपने लिए टाइम निकालिए अपने बारे में सोचिए अपने क्वालिटी के बारे में देखिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे हमारे कॉमर्स करने के लिए किस तरह की बातें या कितना टाइम हमको लगता है एक अच्छा करियर बनाने के लिए और कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कितना पैसा खर्चा जैसे अगर कॉमर्स का बात करें हम लोग अगर सिंपल कॉमर्स में जाना होगा प्लेन कॉमर्स में जाना होगा तो आपको तीन साल का अपना रेडिकेशन देना पड़ेगा तीन साल दैट इज़ ट्वेल्थ होने के बाद हाँ आफ्टर ट्वेल्थ जी आफ्टर ट्वेल्थ होने के बाद एफ वाई एस वाई टी वाई ऐसे तीन साल देना पड़ेगा प्लेन कॉमर्स के लिए प्लेन कॉमर्स होने के बाद अगर आपका बी हो गया तो आप बी कंपनीज़ में जा सकते हो किसी भी कंपनीज़ में जा सकते हो लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अच्छा सैलरी चाहिए तो उसके आगे आप और दो साल का कोर्स कर सकते हो दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो एम जिसको बोला जाता है अभी एम कॉम में भी अलग अलग ई कॉमर्स अवेलेबल रहता है जिसमें बहुत सारे स्कोप है ई कॉमर्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हम लोग वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं फ्लिपकार्ट एमेज़ॉन उसके बारे में स्टडी करना उसका मार्केटिंग करना वो सारे आप कर सकते हो या फिर एम कॉम करना है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो अकाउंट्स में भी अवेलेबल है दैट इज़ अकाउंट्स में अगर आपको और नॉलेज चाहिए होगा तो उसमें भी आपको मिलेगा अकाउंट्स में दैट इज़ आप अपना अकाउंट्स की जो नॉलेज है उसको और इनहांस कर सकते हो सेम वे मार्केटिंग करेगा एमको एम में बैंकिंग का भी है जो तो जिसकी जिसके पास फाइनेशियल कंडीशन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा तो वो प्लेन कॉमर्स कर सकते हैं बाकी अगर ट्वेल्थ के बाद आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे डायरेक्टली तीन साल के बाद जॉब मिलना चाहिए ऐसे केसेस में आप बैंकिंग इंश्योरेंस का जो कोर्स होता है प्रोफेशनल कोर्स उसके लिए जा सकते हो वहाँ पर आपको अगेन तीन साल का रहेगा फिर बी हुआ वो कर सकते हैं आप तीन साल के लिए और यूजुअली क्या होता है जब बीएमएस, एम एस ए प्रोफेशनल कोर्सेज़ करते हैं वहाँ पर थर्ड ईयर में कंपनी में ही कैंपनी कॉलेज में ही कैंपस कैंपस इंटरव्यू होता है उस कैंपस इंटरव्यू में आपको अलग अलग जगह के कंपनीज आएंगे वो कंपनीज़ को आप इंटरव्यू दे आप सेलेक्ट हो सकते हो डैट इज आपका टी ख़त्म होने के साथ साथ आपके पास जॉब भी आपके हाथ में रहेगा तो बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि जितने भी लोग हुए बैंकिंग इंश्योरेंस के हुए या फिर कोई भी हो तो उधर उनको जॉब भी मिलता है या फिर दूसरे बड़े बड़े कॉलेजेस रहेंगे जैसे हमारे पास सोमया कॉलेज है मैं अपने खुद के कॉलेज का भी नाम लेना चाहूँगी वंदे मातरम कॉलेज का फिर मुलन, मुलन कॉलेज ऑफ कॉमर्स है फिर ये सारे कॉलेजेस है जहाँ पर बहुत सारे नाम है जेवियर्स कॉलेज हुआ जो सी में है ये सारे कॉलेज में आपको अपने स्टडीज के साथ साथ में बाकी के एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलता है तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्टडीज के साथ साथ में बाकी एक्टिविटीज पे भी ध्यान दो करियर तो आपका बनता ही रहेगा आपके पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करना बहुत नेसेसरी है अमिषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए किस तरह से हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा कॉलेज के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आप नेट पेडा गूगल uh, पे जा सर्च कर सकते हैं जिस कॉलेज में ज़्यादा फैसिलिटी हो उसमें जाने से आपको जो है uh, काफ़ी एक uh, जैसे कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाता है और कॉलेज का अपना जो अनुभव है वो भी आपके साथ काम करता है जब भी आपको जॉब लेने जाते हो या कहीं भी आप अपना बायो डाटा हो तो ये भी देखा जाता है कि किस जगह से वो बिलोंग करते हैं और किस कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है और कितना अच्छा उनका वो है बायोडाटा तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं इसीलिए थोड़ा सा जब भी आपको अपना डिसीजन लेने के बाद कॉलेज भी चॉइस करने के लिए दस बारह लोगों से ज़रूर पूछिए उसके बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं या उसके पूर्व में आप इन्फॉर्मेशन लेके रखिए जब समय आएगा तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गवर्नमेंट कॉलेज़ तो गवर्नमेंट कॉलेज़ में अभी कैसे गवर्नमेंट का तो जो भी एडेड कॉलेज रहता है वो तो अपना गवर्नमेंट के अंडर ही आता है सेम वे ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं ऑटोनॉमस मतलब जो खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है जो यूनिवर्सिटी के लागू नहीं होता है तो ऐसे सारे कॉलेजेस अभी ऑटोनॉमस कॉलेज में सोम्या का नाम आया सेंट जेवियर्स का नाम आया ये सारे ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसमें वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए ट्वेल्थ में या टेंथ में कुछ परसेंटेज को देखा जाता है या फिर उसमें टाइम बैंड होता है कि इतने समय में लिया जाता है ऐसा कुछ जैसे कट ऑफ परसेंटेज होता है अभी अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में देखोगे तो वहाँ पर कट ऑफ रहेगा अभी ओपन के लिए अलग कट ऑफ़ रहता है ओबीसी के लिए अलग कट ऑफ़ रहता है दैट इज़ वो कास्ट के ऊपर डिपेंड होता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो ओपन लोग ही सफ़र करते हैं बिकॉज़ वहाँ पर कैसे कट ऑफ एटी का या फिर एटी का या फिर नाइनटीन का होता है बिकॉज अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और हमारे अभी के जनरेशन के जो बच्चे उनके पास इतना सारा नॉलेज है इतना अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि उनका कॉम्पिटिशन वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से कॉलेज को भी अपना परसेंटेज ट इज कट ऑफ जो रहता है परसेंटेज लिस्ट का वो इंप्रूव इंप्रूव uh, करना दैट इज इंक्रीज करना पड़ा है तो मैं वही बोलना चाहूंगी तो परसेंटेज अगर आप दिल से पढ़ोगे तो डेफ़िनेटली आपको 75 के ऊपर आएगा ही पढ़ना मतलब ये नहीं कि अगर आपको एग्ज़ाम है कल तो आप एक दिन पहले पढ़ो या फिर एक महीने पहले पढ़ाई करो मैं ये भी नहीं बोल रही कि दिन रात पढ़ाई करते रहो डॉक्टर ने ये बोला है कि हर दिन में सिर्फ डेढ़ घंटा ही पढ़ना चाहिए सिर्फ वन एंड हाफ़ आवर्स उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए अगर आप जिस पहले दिन कॉलेज जा रहे हो उसी पहले दिन से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो वन एंड अफ़ पढ़ोगे तो आपके ऊपर एग्ज़ाम के टाइम पर स्ट्रेस भी नहीं आएगा आप आराम से सो सकते हो और मैं ये भी बोलना चाहूँगी जब आप एग्जाम लिखते हो तो कम्पल्सरीली आपके पास छः या सात घंटे का स्लिपिंग टाइम होना चाहिए डेट इज़ उतना आपको आराम मिलना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते जाते हो तो आपका दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है वो कंफ्यूज हो जाता है और इसकी वजह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना आंसर्स लिखना भूल जाते हो तो यही भूलना है मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चालू करो स्टार्टिंग से करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा आपके लिए अमिता जी बहुत ही अच्छा आपने जो एक रिमार्क बताया कि डेढ़ घंटा हर रोज़ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स पर पास भी होंगे कंपटीशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे आप अगर डेढ़ घंटा अपने आप को रोज़ देते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्रों को शायद लगता है कि उन्हें ये बहुत ही अच्छी लगी होगी बात और मैं चाहूँगा कि आप अगर अभी टेंथ में है ट्वेल्थ में हैं तो कम से कम आप डिग्री में कॉलेज में जाएंगे तो डेढ़ घंटा आप अपने आप को दें समय के लिए पढ़ने के लिए तो आपका जो है अच्छा परसेंटेज आएगा और जुनून खुद का होना चाहिए आपको पढ़ने का इंटरेस्ट खुद का होना चाहिए किसी के कहने पर आप कितना पढ़ पाओगे अगर आप खुद से ही पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है वो आपके लिए भी अच्छा होता है और आपके करियर के लिए भी अच्छा होता है चलिए दोस्तों अभी बहुत सारी बातें हमने कॉमर्स के बारे में बात की कॉमर्स के मुझे लगता है कि आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया कॉमर्स में हम लोग जाने के बाद किस तरह की पढ़ाई करना है कहाँ कहाँ हमारे जॉब सेक्टर्स हैं वो सारी बातें हमने की और आखिरी में मैं कहूँगा कि अमित डिसोजा जी हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए आप गुड विशेष के रूप में जिस तरह से आपको मोटिवेशन जैसे पढ़ाई के समय में आपको किन से मोटिवेशन मिला उनके बारे में बताते हुए हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेशन के रूप में कुछ मैसेज जरूर दें माय गुड विशेस टू ऑल दी कॉमर्स स्टूडेंट्स या फिर जितने भी हो कॉमर्स ही नहीं कॉमर्स साइंस हुए हार्ट हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मेरा गुड विशेस है मैं यही बोलना चाहूँगी हर एक चीज़ को अपने लाइफ में सीरियसली लेना सीखो चाहे वो पढ़ाई हो या फिर चाहे आपका करियर का ऑप्शन हो अगर आप एंड में आके बोलोगे कि मुझे क्या करना है वो पता नहीं तो नहीं होगा अगर आपने गाड़ी पकड़ लिया और आप चलते जा रहे हो और आपको डेस्टिनेशन ही पता नहीं है आपको किधर जाना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो गाड़ी में बैठने से पहले ये डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है तो सेम वे मैं वही बोलना चाहूँगी अगर आप पहले अपना प्रोफेशन अपना करियर सेट करो आपको गोल क्या है वो बनाओ वो गोल बनाने के बाद आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो तो मुझे बस वही बोलना है कि सारे स्टूडेंट्स को मेरा सारा का सारा गुड विशेज ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई अच्छे से करना अपनी सेहत के साथ साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना एंटरटेनमेंट सब लेवल बैलेंस करना तो फिर आप सक्सेसफुली सक्सेस हो जाओगे अमितर डिसोजा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम करियर ऑप्शन में करियर इन कॉमर्स के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर इन कॉमर्स के बारे में हमने जानकारी हमेशा दिस वजह से सुना और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके पास आई होगी और फिर भी अगर लगता है आपको किसी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है तो जरूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में और आज का कार्यक्रम आपको कैसे लेगा वो भी आप अपने शब्दों में बता सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आप अपना करियर में ब्राइट करें आपका फ्यूचर ब्राइट हो यही शुभकामना के साथ और डीजे इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी